रामकृष्ण लीला प्रसंग नरेंद्र की अद्भुत घटना का उल्लेख ज्ञान समाप्त होने पर मानो अपने को ही संबोधित करते हुए कहने लगे, बांट रहे हैं। प्रेम कहो भक्ति कहो ज्ञान कहो मुक्ति कहो गौराग राय जिसे जो देना चाहते हैं उसे वही दे रहे हैं कैसी अद्भुत शक्ति है कुछ क्षण स्थिर रहने के अनंतर रात को कमरे के किवाड़ लगाकर मैं बिछौने पर पड़ा था एकाएक आकर्षित कर दक्षिणेश्वर में हाजिर करा दिया शरीर के भीतर के जो है, उसी को उसके बाद अनेक बातें और उपदेश सुनाकर फिर लौटा दिया। सब कर सकते हैं दक्षिणेश्वर के गौराग राय सब कुछ कर सकते हैं ग्रंथकार के मकान पर आकर नरेंद्र को अपूर्व अनुभव संध्या का अंधकार घनीभूत होकर घनघोर रात्रि में परिणित हो गया आपस में एक दूसरे को देख नहीं सकता था प्रयोजन भी नहीं था क्योंकि के ज्वलंत भावों ने हमारे अंतर में प्रविष्ट होकर एक नरेंद्र ला दी थी जिससे शरीर डोलने लगा तथा इतने दिनों का प्रत्यक्ष जगत मानो दूर के स्वप्न राज्य में लीन हो गया और अहेतुकी कृपा की प्रेरणा से अनादि अनंत ईश्वर शांत होकर उदित हुए और जीव के संस्कार बंधन को विनष्ट करके धर्म चक्र का प्रवर्तन रूप सत्य जो संसार के अधिकांश लोगों के मत में मिथ्या कल्पना मात्र है उस समय प्रत्यक्ष होकर सामने खड़ा हो गया समय कैसे और कहाँ बीत गया समझ में नहीं आया परंतु सुना रात के नौ बज गए बिल्कुल अनिच्छा होते हुए भी हम लोग विदा लेने की सोच रहे थे इतने में ही नरेंद्र ने कहा चलो तुम्हें थोड़ी दूर तक पहुंचा दूं। चलते चलते फिर पहले की तरह विचार विवेचना होने लगी उसमें हम लोग इतने तन्मय हो गए छापा तला के निकट घर पहुंचने पर मन में विचार आया कि नरेंद्र को इतनी दूर तक ले आना ठीक नहीं हुआ अतः उन्हें घर में बुलाकर कुछ जलपान करा देने के बाद टहलते हुए हम उन्हें उनके घर तक पहुँचा आए उस दिन की एक और बात भी हमें अच्छी याद है हमारे घर में प्रविष्ट होते ही नरेंद्रनाथ एकाएक बोल उठे इस मकान को तो मैंने पहले देखा है इसमें कहाँ से किधर जाना पड़ता है कहाँ कौन कमरा है सभी कुछ मेरा पूर्व परिचित मालूम होता है आश्चर्य नरेंद्रनाथ के जीवन में समय समय पर ऐसे अनुभव होने की बात तथा उसका जो कारण उन्होंने हमें बताया था उसे हम इसके पूर्व पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत कर चुके हैं अतः उसकी पुनरावृत्ति आवश्यक नहीं